शिवानंद स्मृति संग्रह श्री महापुरुष का स्मृति चित्र श्री नरेश चंद्र चक्रवर्ती आज याद आ रहा है कि १९१५ सौ ईस्वी के अंतिम भाग या १९१६ सौ ईस्वी के प्रथम भाग में दो मित्रों को लेकर मैं एक दिन तीसरी पहल पहलू मठ देखने गया था उस समय मैं समझ नहीं सका था कि मेरे भाग्य विधाता ने मुझे उस दिन पृथ्वी के एक पूजनीय मानव के श्री चरणों में पहुंचा दिया है श्री रामकृष्ण देव के मानस पुत्र पूज्यपाल स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज उस दिन मठ में उपस्थित थे मैं पहले पूजनीय स्वामी प्रेमानंद जी के पास उपस्थित हुआ वे अयाचित कृपा से मेरा हाथ पकड़कर मुझे श्री ठाकुर मंदिर में ले जा रहे थे स्वामी प्रेमानंद जी की उस दिन की अवस्था याद आने पर मैं आंसू नहीं रोक पाता हूँ अस्तु ठाकुर मंदिर की पहली सीढ़ी पर चढ़ते ही ऊपर के स्वामी ब्रह्मानंद जी नीचे उतर आए आज पचास वर्ष बाद भी लगता है मानो उनकी पदध्वनि कुछ मिनट पहले ही सुनी है स्वामी ब्रह्मानंद जी धीरे धीरे मेरे पास आए मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं एक साधारण मनुष्य दो देवताओं के बीच में खड़ा हूँ कैसा अपूर्व दृश्य स्वामी प्रेमानंद जी मेरा हाथ पकड़ खड़े थे स्वामी ब्रह्मानंद जी ने मेरे पास आकर कहा बाबूराम दादा इस लड़के को मोड़ लिया स्वामी प्रेमानंद जी ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर कर स्वामी ब्रह्मानंद जी के हाथ में देते हुए कहा महाराज तुम्हें इसे ले लो स्वामी ब्रह्मानंद जी ने बाएं हाथ से मुझे पकड़ लिया और दाहिने हाथ को मेरे सिर पर कुछ छण रखकर कर आशीर्वाद दिया उनके स्त्री की ओर देखते ही मुझे ऐसा लगा मानो उनके चेहरे पर करुणा की झलक है उन्होंने कहा कर सकेगा उस बात का यथार्थ आशय क्या था वह आज तक मैं जान न सका किंतु मैंने उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करते हुए कहा आपकी कृपा हो तो मैं अवश्य कर सकूंगा। उन्होंने फिर करुणा भरी दृष्टि से मुझे देखते हुए कहा कि ठाकुर की कृपा तो तेरे ऊपर है ही मैंने फिर से उन्हें प्रणाम किया और कुछ न कहकर वे धीरे धीरे ऊपर चले गए स्वामी प्रेमानंद जी ने मुझे फिर पकड़ लिया और तब हम दोनों मठ भवन के गंगा की ओर वाले एक मंजले के बरामदे में आए धर्म भाव क्या है मैं नहीं जानता था अब भी नहीं समझता तो भी इस काल तक यही सोचता आया हूँ कि भगवान श्री राम कृष्ण के लीला तहतर ईश्वर कोटि के स्वामी ब्रह्मानंद जी और स्वामी प्रेमानंद जी ने जो मेरे ऊपर अयाचित कृपा की थी उसकी योग्यता मेरे भीतर नहीं थी मेरे जीवन भर का अनुभव है कि मैं जहाँ कहीं भी रहूँ कैसी भी अवस्था में पड़ जाऊँ उन दोनों की कृपा मेरी रक्षा कर रही है परम पूज्यपात श्री महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी को जिस दिन मैंने प्रथम देखा था वह दिन मेरे चक्षुओं के सामने उज्जवल हो रहा है संभवतः वह उन्नीस ईस्वी का एक उत्सव का दिन था दोपहर के प्रसाद के बाद मठ भवन के नीचे मंजिले के कमरे में एक चटाई पर महापुरुष और स्वामी जी के भाई महेंद्र बाबू विश्राम कर रहे थे मेरे एक मित्र ने दूर से महेंद्र बाबू को दिखाकर मुझसे कहा ये स्वामी जी के भाई हैं मैं उस बात को सुनकर महेंद्र बाबू के साथ परिचय करने के लिए स्थान काल पात्र भूल गया सीधे अग्रसर होकर जहाँ वे लेटे थे वहीं जाकर उन्हें प्रणाम कर मैंने पूछा आप ही तो स्वामी जी के भाई हैं न महेंद्र बाबू ने कुछ विस्मित और असंतुष्ट होकर मेरी ओर देखते हुए कहा हाँ उससे हुआ क्या मैं संकोच में पड़ गया तेज पर भी बोला आपसे स्वामी जी के बात सुनूंगा। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए फिर से कहा क्या तूने मुझे कोई मशीन समझा है कि जब ही दबाएगा तभी रस निकलेगा मैंने कहा नहीं जी मशीन क्यों समझूँगा आप स्वामी जी के भाई हैं मैं उनकी बात सुनना चाहता हूँ आपके पास बैठकर उनकी बात सुन सकूंगा। इसीलिए वैसी बात कही थी इस बार मानो वे कुछ नरम हुए मेरा नाम धाम क्या पढ़ता हूँ कहाँ रहता हूँ सारी बातें उन्होंने पूछी और अंत में कहा तू नंबर तीन गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट कलकत्ते में हमारे स्थान पर आना वहाँ तुझे कुछ जानना चाहता है सब तुझे बताऊँगा किंतु मजे की बात यह है कि जब तक मैं उनसे बातचीत करता रहा महापुरुष बगल से अपार करुणा से मुझे देख रहे थे ऐसा लगा मानो मेरी अशिष्टता की बातचीत पर जरा भी ध्यान न देकर वे मेरे ऊपर असीम कृपा का वर्षण कर रहे थे मैं उनकी उस करुणा दृष्टि के प्रति तभी से आकृष्ट हो गया और अशेष कल्याण में पिता के समान उसी क्षण से उनके प्रति श्रद्धा करना आरंभ किया महापुरुष जी के विकरुणापूर्ण नेत्र मानो आज भी मेरी आंखों के सामने तैर रहे हैं किंतु उन्होंने उस दिन मुझसे कुछ भी बातचीत नहीं की मैंने उन्हें भूमिष्ट होकर प्रणाम किया उनके तेजहपुंज शरीर तथा गां्भीर्यपूर्ण दृष्टि से मेरे मन में श्रद्धा और भय का संचार कर दिया था मैं उस समय से ही बेलुर मठ में आने जाने लगा उद्देश्य था स्वामी ब्रह्मानंद स्वामी प्रेमानंद और महापुरुष जी का दर्शन और कृपा लाभ अनेक बार मुझे श्री महापुरुष जी के दर्शन लाभ का सौभाग्य प्राप्त हुआ था एक बार सरस्वती पूजा के दिन मैं मठ पहुंचा ठाकुर मंदिर की सीढ़ी से ऊपर से होकर उनके कमरे में जाने लगा उसी समय श्री महापुरश जी ठाकुर मंदिर से निकले उनकी दृष्टि अपूर्व थी निरंतर करुणा तपकने लगी मैं एकाएक रुक गया बहुत ही प्यार के साथ उन्होंने मुझसे पूछा अरे तू कब आया कैसा है शरीर अच्छा है ना मैंने झुककर उन्हें प्रणाम किया और कहा महाराज आपकी कृपा से सब कुशल है कुछ क्षण एक आँख मुदे अत्यंत करुणा के साथ उन्होंने मुझसे कहा चिंता क्या है बेटा तेरा यह भी होगा और वह भी होगा इधर उधर दोनों ओर की पूर्ण हो जाएगी तुझे कुछ भी सोचना न पड़ेगा इस प्रकार की आश्वास सुनकर मैं आंसू नहीं संभाल सका कुछ समय तक खूब रोजा वे छत पर से अपने कमरे की ओर चले गए मैं भी श्री ठाकुर को प्रणाम करने के लिए चला गया और कुछ समय तक वहीं मंदिर के भीतर बैठा रहा बाद में प्रसाद पाकर तीसरे पर फिर से महापुरुष जी के चरण वंदना करके मैं कलकत्ते लौट आया एक दूसरे दिन की घटना है महापुरुष कमरे में बैठे थे मैं सिर झुकाए गया और प्रणाम किया उन्होंने कहा तू कैसा है रे इस छोटी सी बात को उन्होंने मेरे प्यार के साथ कहा कि मैं उनके ओर देखकर रो पड़ा कुछ क्षण के बाद मैंने उनके दोनों चरण कमलों को पकड़कर कहा महाराज आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए श्री श्री ठाकुर और श्री श्री माँ के ऊपर मेरी श्रद्धा भक्ति हो बहुत ही कोमल स्वर से उन्होंने कहा बेटा मैं तुझे हृदय से आशीर्वाद देता हूँ श्री श्री ठाकुर के चरण कमलों में तुझे श्रद्धा भक्ति लाभ हो ठाकुर तुझ पर कृपा करे एक अन्य दिन की घटना है महापुरुष जी अपने कमरे में खाट पर बैठे थे मैंने जाकर उन्हें प्रणाम किया उस दिन के मेरे पास हंसी जिलगी करने लगे एक गाना गाने लगे नरेश चंद्र की हंसी रुलाई ना होती तो अच्छा होता इसी पद को बार बार गाने और बार बार मेरी ओर देख कर हंसने लगे उस समय मेरे मन में ऐसा भाव हुआ कि ऐसे महापुरुष के पवित्र संग के बिना हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं कैसे अपने मन को श्री श्री ठाकुर के लीला सहस्त्रों के श्री चरणों में रद के लिए सौंप दिया जाए यही सोच रहा था एक विषय मेरे सामने स्पष्ट है कि महापुरुष जी के पास जाने पर हर समय ही वे मेरे मन की उच्चतर पर उठाकर दिखाते थे एक समय छात्र जीवन में मैं बेलूर मठ में सम्मिलित होने के लिए कंबल कंधे पर लिए एक वस्त्र से मठ चला गया महापुरुष जी मुझे उस अवस्था में देखकर ऐसे प्रसन्न हुए कि उसे भाषा में प्रकट नहीं किया जा सकता उन्होंने कहा तू तो आ गया वाह बहुत अच्छा तुझे चिंता क्या है मठ में ब्रह्मचारी की तरह मैं छह दिन था किंतु नियति केन बाध्यते। सप्तम रात्रि में महाकाली का एक विकट स्वप्न देखकर मुझे मठ से चला जाना पड़ा दूसरे दिन प्रातःकाल महापुरुष जी को सां प्रणाम करके खड़ा हुआ उन्हें कहा साले डर गया चला जाएगा उन्होंने कैसे उस स्वप्न की बात जान ली यह सोचकर मैं असंभे में पड़ गया और चुपचाप खड़ा रहा कुछ देर बाद उन्होंने फिर से मेरी और स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा तू जाना चाहता है तो जा किंतु बेटा जाएगा कहाँ तुझे तो हम लोगों ने खा डाला है आज से ऐसा सोचना कि तू जहाँ कहीं भी रहेगा वही वेलुरमठ है उसके पश्चात मेरे जीवन में विशाल विपर्य हो गया कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए परीक्षा में असामान्य कृतकारिता प्राप्त करके नौकरी की तलाश में आलमनेर बम्बई कोल्हापुर नेपाली आदि अनेक स्थानों में गमन स्थायी या अस्थायी नौकरी ग्रहण के बाद में अभावनीय उपाय से विवाह विवाह के बाद कुछ दिनों तक मैं मठ में नहीं गया एक दिन जाते ही महापुरुष जी ने उल्लेखित होकर पूछा क्यों जी तुम इतने दिनों तक क्यों नहीं आए मैं चुप रह गया उन्होंने कहा मैं समझ गया हूँ विवाह कर लिया है इसी से लज्जा हो रही है चित्त विकल हो उठा मैका एक रो पड़ा और बोला महाराज क्यों ऐसा हुआ श्री ठाकुर ने क्यों नहीं मेरी रक्षा की उन्होंने बहुत ही करुण भाव से कुछ क्षण मेरी ओर देखते हुए कहा तुमने विवाह कर लिया तो क्या हुआ जो लोग श्री ठाकुर के गृहस्थ भक्त थे क्या वे किसी साधु से कम थे एक काम करो अपनी पत्नी को यहाँ लाओ मैं देख दूंगा बाकी समय जब तक मैं वहाँ बैठा रहा बहुत प्यार से वे बातचीत करते रहे मन का भार बहुत हल्का हो गया बाद में एक दिन महापुरुष जी ने कृपा करके मेरी पत्नी को दीक्षा दी और बहुत आशीर्वाद भी दिया बाद में मैं इनकारपोरेटेड अकाउंटेंटशिप इनकारपोरेटेड अकाउंटशिप पढ़ने के लिए लंदन पहुंचा, परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मैं वहाँ से लौट आया किंतु अहमदाबाद टाटा आदि स्थानों में घूम फिरकर कहीं एक योग्य नौकरी का प्रबंध न होने से निराश होकर मैं कलकत्ता लौट आया क्रमशः अवस्था के विपाक से जीवन धारण विडम्बना प्रतीत होने लगा उसी अवस्था में मैं एक दिन सपत्निक मठ में महापुरुष जी के चरण तल में उपस्थित हुआ वे हमें देखते ही करुणा से पिघल गए मठ भवन के दुमंजले पर बैठकर बातें हो रही थी एकाएक वे एक मेरी ओर देखकर बोल उठे देखो श्री ठाकुर ने मुझे क्या दिखाया है जानते हो तुम्हारा मकान उसके तीन मंजले पर ठाकुर घर तुम्हारी गाड़ी सिर पर टोपी मूल्यवान सूट पहनकर तुम गाड़ी चलाकर जा रहे हो डर क्या है वह भी होगा वह भी होगा मैं बहुत समय तक अपने को संभालता रहा किंतु तो फिर नहीं संभाल सका विषाद के स्वास्थ्य से मैंने कहा महाराज यह सब प्रयास प्रतीत हो रहा है दोनों समय भोजन की व्यवस्था ही नहीं कर सकता जिस पर गाड़ी मकान कहाँ उन्होंने बहुत उत्तेजित भाव से कहा श्री ठाकुर हमें कभी मिथ्या नहीं दिखाते उन्होंने ठीक ही दिखाया है तुम देख लेना मैंने जो कुछ खाया वही होगा इतने दिनों के बाद देखा श्री ठाकुर ने महापुरुष जी को मिथ्या नहीं दिखाया था सांथारिक सब कुछ ही हुआ है इस जीवन संध्या में भगवान श्री राम कृष्ण देव उनकी लीला संगनी परमाराध्या मातृदेवी युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद और श्री भगवान के अन्यान्य लीला सज्जनों का पवित्र आशीर्वाद तथा अयाचित कृपा ही मिला एकमात्र पाथेय बना हुआ है